उसको पाने के लिए यत्न भी इतना ही अधिक करना पड़ता है संसार के छोटे छोटे पदार्थ हैं छोटे छोटे अवसर जो होते हैं उनको हम स्वल्प प्रयत्न से प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जो जितना उत्तम होता है जितना श्रेष्ठ होता है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी उतना ही करना पड़ता है एक चतुर्थ श्रेणी का पद होता है उसको प्राप्त करने के लिए केवल अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रेष्ठ होता है तो कुछ अधिक पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता होती है पर जो सबसे बड़ा पद होता है वो तो सबसे बड़े पद को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ भी इतना ही अधिक करना पड़ता है इस संसार के अंदर जितने भी भोग्य पदार्थ हैं इनको प्राप्त करने के लिए इतने अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती परंतु जो इन भोग्य पदार्थों के पीछे जो शक्ति है जो अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर है उसको प्राप्त करने के लिए इतने सूक्ष्मता की इतने ज्ञान विज्ञान की और बहुत अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है लेकिन दृष्टि भेद होता है कौन व्यक्ति किस वस्तु को कितना महत्व देता है जब हम संसार के पदार्थों को अधिक महत्व देते हैं उनके पाने की इच्छा हमारी अधिक होती है तो उसके लिए हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं हम जो भी साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक हैं हम सभी चीज का आकलन कर सकते हैं हम अपना अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि हम उस परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हमारा प्रयत्न कितना होता है एक खिलाड़ी है वो एक पदक की होड़ में दिन रात एक कर देता है उस पदक की प्राप्ति के लिए जितना प्रयत्न कर सकता है जितना पुरुषार्थ कर सकता है अपने संपूर्ण शक्ति को उसमें झोंक देता है आठ आठ दस दस घंटे तक शारीरिक मेहनत करता है उसी के अनुरूप उसका खान पान होता है उसी के अनुरूप उसकी पूरी की पूरी दिनचर्या होती है जो अच्छे पद के लिए विद्यायन करते हैं पढ़ाई करते हैं एक एक अधिकारी बनने के लिए 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं बस एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह से मुझे इस पद को इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है सारा समर्पण उसी के लिए हो जाता है उसकी जितनी भी अन्य गतिविधियां होती हैं, वो तो खाएगा भी पिएगा भी उठना बैठना सोना जागना जितना भी उसका पुरुषार्थ होता है उस पुरुषार्थ के पीछे केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना परंतु हमारी वो स्थिति नहीं बन पाती हम सब समय तो दूसरे विषयों में अपने सामर्थ्य को अपने पुरुषार्थ को लगाते हैं और मन के अंदर भावना होती है कि सुबह शाम हम थोड़ा सा प्रयत्न करें और उससे हमें जो दुनिया का सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाए तो ऐसा असंभव सा है वो परमपिता परमेश्वर अति सूक्ष्म है और कहते हैं कि जो जितना सूक्ष्म होता है वो इतना श्रेष्ठ होता है तो श्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए हमारा पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ ही होना चाहिए उस उत्तम की प्राप्ति के लिए हमारा जितनी भी गतिविधियां है जितना क्रियाकलाप है वो भी उत्तम रीति से होना चाहिए इसलिए ऋषियों ने कहा था कि तत्र स्थित यत्नो अभ्यास है अर्थात तो उस समाधि की स्थिति के लिए उस योग की स्थिति के लिए हमें सतत यत्न करना चाहिए हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए उसके लिए हम सारे का अभ्यास करें योग के अंगों में आसन जो कि समाधि के लिए एक साधन है हमें उसका बार बार अभ्यास करना चाहिए जितना अच्छा आसन होगा इतना अच्छी प्रकार से हम लंबे काल तक उसी स्थिति में बैठ सकते हैं हमारा मन अधिक एकाग्र हो सकता है प्राणायाम करें कहा कि जो जो भी अपने लक्ष्य की सिद्धि में जो भी सहायक हम उनका बार बार अभ्यास करें यत्न पूर्वक करें और कहा कि कैसे कहा कि दीर्घ काल तक करें हम लोगों में कई बार एक समस्या होती है कहते हैं कि इतने दिन मुझे संध्या करते हो गए पर मन नहीं लगता कुछ विशेष प्राप्ति नहीं हो रही कहा कि यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो दीर्घ काल तक करें जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जावे हम रोगी हैं चिकित्सक के पास जाते हैं और पूछते कि दवाई कब तक खानी है तो केवल उसका एक ही उत्तर होता है जब तक रोग समाप्त न हो जाए थोड़े से काल में ही यदि हम दवाई खाना छोड़ दें और रोग समूल नष्ट नहीं हुआ तो हम कभी भी उसका उपचार नहीं कर सकते उसे छुटकारा नहीं पा सकते कात्यम कि दीर्घ काल करें और काक निरंतरता से करें ऐसा नहीं कि कभी कर लिया कभी छोड़ दिया दीर्घ काल तक करें, निरंतरता से करें और कहा कि सत्कारपूर्वक बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही गई है कि सत्कार पूर्वक करें अर्थात उसके अंदर हमारी श्रद्धा हुए श्रद्धा मंतो लभते ज्ञानम जिस चीज के प्रति हमारे जितनी श्रद्धा होती है उसके लिए हम पुरुषार्थ भी उतना ही करते हैं उस परमपिता परमेश्वर को परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी अगाढ़ अटूट श्रद्धा उस ईश्वर के प्रति होगी और कहा कि ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन से हमारी जो शारीरिक शक्ति है वो बढ़ती जाएगी जो हमारे शरीर के अंदर व्याधियां हैं जो रोग हैं वो तो नष्ट होते चले जाएंगे और हमारी व्याधिया रोग नष्ट होंगे शरीर बलवान होगा तो निश्चित रूप से जितना हमारे साधन उत्तम होगा शरीर उत्तम होगा इतना ही हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगा ताकि हम उसको विद्या विवेक पूर्वक करें जो भी हम तपस्या करें यन करें अभ्यास करें वो विद्या पूर्वक करें जो मैं साधन कर रहा हूं ये उचित है अनुचित है ठीक है या गलत है मेरी सिद्धि में सहायक है भी या नहीं है ये जब तक विद्या पूर्वक ज्ञान नहीं हो जाएगा तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो विपरीत ही दिशा में चलता चला जाता है तो कहा कि उस परमपिता परमेश्वर की हम करना चाहते हैं तो हम श्रद्धा पूर्वक करें तपस्या पूर्वक करें ब्रह्मचर्य पूर्वक करें दीर्घ काल तक करें और निरंतर करें ऐसा न हो कि कभी कर लिया कभी छोड़ दिया जब पुरुषार्थ में कमी होगी तो निश्चित रूप से लक्ष्य भी हमसे दूर ही रहेगा और जि जि जि जि जितना जितना पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा निश्चित रूप से हम लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे जो हमारे मन के जो विकार हैं भोगों के भोगने से जो हमारे मन में संस्कार पड़े हुए हैं उन संस्कारों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे और उस ईश्वर के प्रति अपनी लगन अपनी श्रद्धा बढ़ाते चले जाएंगे तो निरंतर जैसा जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा जैसे जैसे हमारे साधन होंगे जैसी जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसे वैसे ही हम निरंतर अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे ऋषियों के बताए मार्ग पर हमारी पूर्ण अटूट श्रद्धा हो हम नियम पूर्वक ईश्वर प्राप्ति में प्रयत्न करें पुरुषार्थ करें विद्यापूर्वक उसके स्वरूप को समझ करके उसकी जो स्तुति है प्रार्थना है उपासना है उसको अपने जीवन का अंग बनाए और उद्देश्य जिस प्रकार से बताता कि जैसे एक खिलाड़ी होता है उसका जो भी पुरुषार्थ होता है केवल अपनी जीत के लिए होता है अपने लक्ष्य के लिए होता है उसी प्रकार से संसार में रहते हुए भी हमारे जितने भी क्रियाकलाप है उनके पीछे एक ही उद्देश्य हो ईश्वर की प्राप्ति जिसको कहा ईश्वर परिणिधान जब हमारा उद्देश्य परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से हमारे सारे क्रियाकलाप उसी के अनुसार होते चले जाएंगे हम ठीक गलत को सोचना आरंभ कर देंगे जो मैं कार्य कर रहा हूं मेरी सिद्धि में साधक है या बाधक है ऐसा हम विद्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक पुरुषार्थ करते चले जाएं और अपने उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ते रहें अपने साधन को अपने शरीर को हम अच्छी प्रकार से व्यवस्थित कर लें उसके लिए श्वास को धीरे धीरे भरते हुए अपने हाथों को आराम से धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाकर के अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के मध्य से पार कर दें, हथेलियों को ऊपर आकाश की ओर पलट दें जितना खींच सकते हैं खींचें, कोशिश करें बाजू का जो भाग है वो कान से स्पर्श कर जाए कटी प्रदेश कंधे कमर गर्दन सिर सब एक सीधी रेखा में जब आ जावे तो धीरे धीरे से आराम से दोनों हाथों को नीचे ले आवे हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर अथवा तो गोदी में जिसमें भी सुविधा हो उसी स्थिति में अपने हाथों को आराम से टिका लेंगे अपने शरीर का अवलोकन करें अपने आसन का निरीक्षण करें यदि कहीं पर कोई खिंचाव दबाव हो तो उसको थोड़ा हिलाडुला करके व्यवस्थित कर लें शरीर पर कहीं भी तनाव न रहे शरीर के साथ अपने मन को भी व्यस्तित करने के लिए थोड़ा श्वसन क्रिया का अभ्यास करेंगे लंबा गहरा श्वास अंदर भरते चले जाएं और छाती को जितना खुला सकते हैं उतना फुलामें धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद श्वास बाहर छोड़ते चले जाएं और पेट को जितना अंदर खींच सकते हैं इतना अंदर खींचते चले जाए श्वास बाहर पेट अंदर श्वास अंदर छाती का फूलना लंबा गहरा श्वास निरंतर भरते चले जाएं छोड़ते चले जाएं जितनी अपनी सामर्थ्य है पूर्ण सामर्थ्य के साथ में पूरा श्वास अंदर भरें और उसी प्रकार से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते चले जाएं पेट को अंदर खींचते चले जाएं अभ्यास को छोड़ दें आंखें बंद रखते हुए ही सामान्य श्वास पर श्वास चलने दें शरीर के सामान्य हो जाने पर अब बिल्कुल सूक्ष्म श्वास धीरे धीरे अंदर भरें और बिल्कुल लयबध सूक्ष्म श्वास बाहर छोड़ें। बहुत अधिक जोर अंदर भरने में अथवा बाहर छोड़ने में नहीं लगाना ये केवल शारीरिक क्रिया न होकर के अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपने शरीर के एक भाग पर केंद्रित करने के लिए प्रयत्न है जो सूक्ष्म लयबद श्वास अंदर जा रहा है सूक्ष्म लयबध श्वास बाहर छोड़ रहे हैं उसको अपनी नासिका के अग्र भाग पर जो श्वास के द्वारा घर्षण हो रहा है उस पर अपने मन को केंद्रित कर दें, मन को सब बाह्य विषयों से रोक दें, और नासिका के अग्र भाग पर जो श्वास के द्वारा सरसराहट घर्षण गर्म ठंडी वायु का जो स्पर्श हो रहा है उसी को निरंतर अनुभव करते चले जाए अपने आप को पूर्ण जागरूक बनाए रखें मन किसी बाह्य विषय में जाता है तो प्रयत्न पूर्वक उसको रोक करके नासिका के अगले भाग पर ही टीका देवें बाहर जाए उसको फिर वहीं पर लावे जागरूक बने रहेंगे तो पता चलता रहेगा मन किसी अन्य विषय में चला गया है मन को यहीं पर टिका हुए श्रद्धापूर्वक ओम पद का उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ चिंतन अर्थात अर्थ ओम का जो अर्थ सर्वव्यापक परमेश्वर उसका मन ही मन चिंतन करेंगे ओम उच्चारण के लिए श्वास भरे प्रकार से चिंतन करें वो परमेश्वर इस संसार के विशाल से विशाल जो भी पदार्थ हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो परमाणु हैं वो सभी के अंदर विद्यमान हो करके अंतर्यामी स्वरूप से उपस्थित होकर इस संसार के प्रत्येक पदार्थ का संचालन कर रहा है इस जड़ चेतन जगत के अंदर जो होने वाली क्रियाएं हैं वो इन सब का अवलोकन कर रहा है हमारे शरीर मन बुद्धि इंद्रियन इनके अंदर जो जो गतिविधि हो रही है अथवा हम अपने मन वाणी शरीर से जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो ईश्वर उन सब सबको प्रतिक्षण देख सुन जान रहा है हम अपने मन से किसी के प्रति शुभ अशुभ जो सोचते हैं अच्छा बुरा चिंतन करते हैं दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा द्वेष, प्रतिघात की जो भावना हमारे मन में चलती है अथवा तो किसी के हित के विषय में सोचना प्रेम धैर्य श्रद्धा के जो भाव हैं जो भी निरंतर मन में चिंतन चलता है वो ईश्वर उस चिंतन को उन मानसिक क्रियाओं को प्रत्येक क्षण देखता रहता है मानसिक क्रियाओं के पश्चात हमारे जितने भी वासनिक क्रियाएं हैं दूसरे को कठोर बोलना असत्य भाषण करना निंदा चुगली आदि करना अथवा तो मधुर वचन बोलना सत्य भाषण करना परमपिता परमेश्वर के गुणों का बखान करना इन वाणी से होने वाली सब क्रियाओं को वो जगत नियंता सतत देखता है शरीर से होने वाले हिंसा चोरी व्यविचार जो भी हम पाप रूप कर्म करते हैं अथवा तो कार दया रक्षा रूपी जो भी हम पुण्य रूपी कार्य करते हैं वो सब उस परमपिता परमेश्वर के संज्ञान में है हमारे मन के अंदर जो ये भाव उठते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है हम सबसे छिपकर करके इस पाप को कर सकते हैं ये हमारा बहुत बड़ा मिथ्या ज्ञान है यह मिथ्या ज्ञान ही हमें पाप रूप कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है अवसर प्राप्त कराता है लेकिन उपरम परमेश्वर सब कर्मों को देखता है देखता ही नहीं तदनुसार पुण्य कर्मों का सुख दुख रूप में फल भी देता है परमपिता परमेश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप का गहराई से चिंतन करें फिर से श्वास भर करके ओम पद का उच्चारण करेंगे और साथ साथ ओम का जो अर्थ पवित्र अर्थात वो परमेश्वर पवित्र है इस पवित्र अर्थ का चिंतन करते जाएंगे श्वास भरें। ईश्वर के पवित्र गुण का गहराई से श्रद्धा से चिंतन करें हम सब संसार के अंदर जो भी जीवात्माएं हैं वो अपने अविद्या के कारण से छोटे छोटे स्वार्थ पूर्ति के लिए संसार के अंदर कितना बड़ा बड़ा पाप करते हैं हम हिंसा करते हैं हम चोरी करते हैं व्यभिचार करते हैं दूसरों को दुख देते हैं थोड़ा सा ही ऐश्वर्य आ जाने पर हम ही अपने सगे संबंधियों से अपने हितयशियों से घृणा करने लगते हैं हमें कोई अपने समकक्ष दिखाई देता है ज्ञान में बल में शारीरिक बल में जो भी हमें बराबर का दिखाई देता है हम उसे अविद्या के कारण से ईर्ष्या करने लगते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो हमारी रूप प्रवृत्तियां हैं ये निरंतर हमारे जीवन को अपवित्र करती चली जा रही हैं। हे प्रभु परम पिता परमेश्वर आप शुद्ध निरंजन आप परम पवित्र हैं हमारे जीवन के अंदर भी पवित्रता प्रदान कीजिए हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके पवित्र सानिध्य से हम भी निरंतर पवित्र होते चले जावें अंतःकरण से द्रवित होकर परमपिता परमेश्वर के प्रति सच्चे भाव प्रकट करते हुए खूब गहराई से हम अपने अंतःकरण का अवलोकन करें हमारे अंदर क्या क्या द्वेष भरे पड़े हैं कौन कौन सी अपवित्रता हमारे अंदर छिपी पड़ी है उसको खूब गहराई से सोच करके पवित्र परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के भाव धारण करते हुए ईश्वर से मन मन प्रार्थना करें ईश्वर हमें इन पाप वित्तों से बचा करके जीवन के अंदर पवित्रता प्रदान करो कुछ क्षणों के लिए इस विषय को गहराई से सोचें, अपने अंत्यकरण का अवलोकन करें अपने दोषों को उभार करके उनका चिंतन और ईश्वर से उनके दूरीकरणार्थ प्रार्थना करें उस पवित्र परमेश्वर को अंतकरण में धारण करते हुए हम उस ईश्वर की बनाई वेद वाणी के मंत्रों के माध्यम से उस ईश्वर का गुणगान उसका चिंतन उसके गुणों का बखान करें और अपने अंत्यकरण की पवित्रता को बढ़ाते जाए भूर्भुव स्व तत्सु्यम भर्ग देवसमें नचो हे प्राणों से भी प्रिय दुख विनाशक सुख स्वरूप सब जगत को उत्पन्न करने हारे सविता देव परमेश्वर आप शुद्ध अति श्रेष्ठ ग्रहण करने योग्य हैं हम आपको श्रद्धा पूर्वक अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें ओम ओन देवीरभिष्ट आपो भवंतु पीत श्रवंतुना है हे परमेश्वर आप कल्याणकारी हैं हम सब जीवात्माओं को अपने मनोवांछित सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए और इनके माध्यम से पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए आप हमारे लिए कल्याणकारी होजिए आप सब प्रकार के सुखों की हमारे ऊपर वर्षा कीजिए ओम वक् शुचक्षु श्रोत्रोत्र ओदय ओ कठ स्त शिरा ओ बाहुभ्या यशोबलम ओ कर, कर पृष्ठे हे सभी प्रकार के बलों के देने हारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी वाणी हमारी रसना, हमारी नेत इन्द्रिय हमारे स्रोत आदि जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब के अंदर आप इतना बल भर दो कि वे सदा यश को प्राप्त होती रहें, सदा विकारों से दूर रहें भू पुना तो शिरसि ओ भुव पुना नेत्रयो नेत्रो ओ स्वुना तो कंठे ओ महुना हृदय ओ जन पुनाभ्या तपुना पाद सत्यम शिसी ओ सर्वत्र हे भू भु, हे भुव हे स्व स्वरूप परमपिता परमेश्वर आप संपूर्ण ब्रह्मांड से भी विशाल हैं आप सब जगत को उत्पन्न करने हारे हैं आप दुष्टों को दंड देने हारे आप ज्ञान स्वरूप हमारी सभी इंद्रियों में पवित्रता प्रदान कीजिए जिसके माध्यम से हम सदा संसार के अंदर शुद्ध पवित्र कर्मों को करते चले जाएं, और पाप रूप कर्मों को आपके आशीर्वाद से हम छोड़ते चले जाएं हमारे जीवन के कल्याण हेतु तो, शरीर के सभी अंगों में आप पवित्रता प्रदान कीजिए ओ ओम ओपा ओम सत्यम तीन बार बताई हुई रीति से बाह्य प्राणायाम करेंगे और मन ही मन प्राणायाम मंत्रों का जप निंत्रण करेंगे आवाज बाहर नहीं आएगी श्वास भरें मूल को संकुचित करके पूरे श्वास को बिना झटका दे बाहर निकाल दें पेट को जितना अंदर खींच सकते अंदर खींचे और प्राणायाम मंत्रों का मनी मन जब करें जब नहीं रहा जाएगा तो धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ते हुए मूल को ढीला छोड़ते श्वास को अंदर भर लेंगे दो तीन सामान्य श्वास लेकर के इसी प्रकार दूसरा और तीसरा बाह्य प्राणायाम करें और मानी मन प्राणायाम मंत्र का जाप करें प्राणायाम के पूर्ण हो जाने पर थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करके प्राणायाम के द्वारा शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा इस चीज का अवलोकन करें आघमर्षण मंत्र ओम अघमर्षण मंत्री चत चाबी धातशोध्यत्रयत समुद्रो सुद्रोणव समुद्र दर्णवा दधि संवत्स अहो रात्र विदद विश्व मिषत वशी सूर्यचंद्रमसौ धात यहा पूवक स्वाहा संपूर्ण संसार को वश में रखने वाले परमपिता परमेश्वर आप ही ने पूर्व कल्प की सृष्टि के अनुसार इस कल्प में भी इस सृष्टि को रचा है इस संसार को रचने का ज्ञान आपके पास विद्यमान है आप ही हम सब प्राणियों के कर्मों के अनुसार हमें मनुष्य आदि देह के देने वाले हैं सूर्य चंद्र पृथ्वी द्विलोक अंतरिक्ष लोक जितने भी नक्षत्र जो भी देदीप्यमान, तारे इत्यादि ग्रह उपग्रह हैं ये सब आपने अपनी अनंत ज्ञान में सामर्थ्य के द्वारा इनको रचा है इसी अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से इस संसार का कारण जो मूल प्रकृति है इसी से आप इसको कार्य जगत में प्रकट करते हैं जो भी मेघ मंडल में स्थित समुद्र जो भी पृथ्वी पर स्थित जो समुद्र है इसको भी आप ही रचने वाले हैं प्रलय के पीछे आप सदा विद्यमान है हे परमेश्वर आप ही ने संपूर्ण संसार में व्यवहार के लिए जो क्षण मुहूर्त घटिका संवत्सर आदि जो काल के भेद हैं, वो भी आप ही के द्वारा रचे हुए हैं इस संपूर्ण संसार में सर्वत्र आपकी शक्ति विद्यमान है आप ही की सामर्थ्य से संसार के अंदर सब क्रियाएं हो रही हैं जब ऐसे हम परमेश्वर के गुणों का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन का अहंकार कम होता चला जाएगा अंत में हम शुद्ध पवित्र हृदय को प्राप्त करेंगे जिससे हमारे जितने भी पाप हैं जितने भी दोष हैं उन सब पापों का दोषों का विनाश होगा अगवर्षण मंत्रों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर से अपने पापों को दूर करने के लिए विधि का चिंतन उसी ईश्वर के प्रति अपने भावों को और अधिक दर्वित करने के लिए मनसा परिक्रमा मंत्रों का पाठ उससे पूर्व आचमन मंत्र शन्नो देवी शो देरभीष्ट आए शोरिव चीदिग्निपतिरसि रक्षिताशव भ्यो नमो धिपति्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नमेभ्योस्त योस्म वीष्मोज वेद दक्षिणा दिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर इश वह ते्यों नमो ज्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्य व्षम वोज भेदध प्रतीची दिग्वरुणो धिपति प्री दक्षिता नमो नमो रक्षित्रिभ्यो नामा धिपति्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त येष्टम वीष्म महा उदीची दिमो धिपति स्वजो रक्षिता शृष तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम शुभ्यो नम येभ्योस्तो योस्माष्टम वयम् देश वोजध ध्रुवा दि विषुरधिपति कल्मा श्रीव रक्षितामो धिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम योस्मान् ेष्टम व्यय ध्ष्मोज भेद राधिपति बृहस्पतिरधिपतिशत्रो रक्षिता वर्ष मीष तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त येष्ट वस्त यम वो जम भेद हे परमपिता परमेश्वर मैंने अपने मन अंतःकरण के माध्यम से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कि सत्ता को सर्वत्र विद्यमान पाया है आपके बनाए हुए जो पदार्थ सूर्य आदि की किरणें, आकाशस्थ जो बिजली, वृक्ष आदि जो पदार्थ हैं, वो हम सब श्रेष्ठ जनों की आपके भक्तों की रक्षा करने वाले और जो पापी जन उनकी सदा विनाश के हेतु हैं, हे सब बंधनों से रहित परमपिता परमेश्वर जो कोई व्यक्ति अज्ञानता के कारण से हमसे द्वेष करता है अथवा अविद्या आदि दोषों के कारण से हम जिससे द्वेष करते हैं हम इन सभी द्वेषों को अपने इन मन के अवगुणों को आपके ऊपर छोड़ते हैं ईश्वर आप ही हमारा न्याय करेंगे हम इन सब दोषों को छोड़ते हुए परस्पर सदा प्रेम भाव से वरते ईश्वर हम आपके इन गुणों को जिसके कारण से आप हमारा कल्याण करते हैं हम बार बार उनको नमस्कार करते हैं बार बार उन गुणों का वंदन करते हैं हम और अधिक ईश्वर के गुणों को के निकट जा सके इसे तो उपस्थान मंत्र ओम वायं वमसस्परी स्वाह पश्य उतर द्रा सूर्यमगन्म ज्योतिम उदुत जातवेदसम देव वह के तब दृशे विश्वाय सूर्य चिंत्र देवा मुदगाक चक्षुर्मस् वुणाने पृथिवी सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुष्च स्वाहा तच्चुर्दित पुस्ताुक्रमुचर शिम शरद शतम जीवीम शरद शत शेणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतमदीना श्याम शरद शत भूयश् शरद शता हे प्रकाश को के भी प्रकाशक हे चित्र विचित्र अनंत बल के धारक हे परमपिता पिता परमेश्वर आपके जो जगत के नियामक गुण हैं, उन नियामक गुणों से ही आपने इस संपूर्ण संसार का संचालन किए हुए हैं हे परमपिता, पिता हे शब्बलों के देने हारे हे प्रकाशकों के भी प्रकाशक हम आपकी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए हम आपकी वेदवाणी को जीवन पर्यंत सुनते रहें, उसी का बखान करते रहें, आपकी दी हुई इन नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा हम आपके बनाए संपूर्ण संसार को सदा देखते रहें, हम सब रोगों से रहित बलवान होकर के सदा स्वाधीनता से जीवें हम सौ वर्षों तक किसी के पराधहीन न हो 100 वर्ष ही नहीं उससे भी अधिक हम जीवें जीवन पर्यंत तेरे गुणों का कीर्तन हम करते रहें, भगवान ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए ओ सभी तो्यम भगो देवीमे नचोदया हे ईश्वर दयानिधे निधे भवत् कृपयाने न जपोपाशनादि कर्मणा धर्म काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवि हे परम पिता परमेश्वर हम इन जप आदि कर्मों के द्वारा हम संसार के अंदर सब सिद्धियों को शीघ्र प्राप्त हुए और आप परमानंद को भी हम अतिशीघ्रता से प्राप्त करें अंत में उस परमपिता परमेश्वर के प्रति नम्र भाव नमस्कार मंत्र ओ नम शयच मयो भवायच नम शंकराय च मयस्कराय चम शिवाय शिवतराय शांति शांति शा शांति शा